गुरु पद वंदे गुरुपद्वंदम भक्त श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंद नंदन वंदे राधि चरणोदय गोपीजन सामुक्त बिंदा वाछाकलुवश्य कृपाचंद्रदश की पावुने वैष्णवभ्यो मोक पंगुंगिरी यदिपा तमहंगे परमाधव बिंदा तो वैपिया केशवश कृष्णभक्तिपदेवी सत्य नमो नम नारायण नमस्कृत नरोतम देवी सरस्वती मुदीर संकीर्तने कृष्णकथोपदेश गौरीपत्र शुप्रकाशने सदाक्त गुरभक्ति भक्ति प्रमोदा जगोन दे सदा नविष्टोह तीर्थस्पम शिव भीरच्य भीतातिहम पुनपाल दीपूत वंदे महापुरुष ते महा चरारिन्न स्त्यक्ता दुस्तसुरेपी तराजलक्ष्मी धर्मीर्जभचसा जगगातरण्य माया मेघ दिता वधा बद वे महापुरश ते चरना पल्लबन खचंदम्छटा विस्फुित किमें गपोध स्वादर्शे पूर्ण कदा साराधिका कला करो कृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद्रियात गदाधर शिव सदी गौरभक्त कृष्ण चैतन्य प्रभु निंदत गदाधर शिव सदी गौरभक्तिंद गौर हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे आजान लम्बित भुजों कनका बदत संकीर्तन कपितरो कमलाक्ष विषाम बरो द्ज बरो जुगधौर्वालो वंदे जगत प्रिय करो करुणा भधारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम नमा गंगे तव मुक्तिं च दिव्यूप भावानुरूपे न भावानूपे नदा नंगा तरंगरमणीयजटा कलापं गौरीर विभिजी भाग नारायण प्रियमदापहारम बरान सीपुरपुती भयवीशनाथ बागीश वदने लक्ष्मीशा से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 जाम वरणेन्दूद मत स्तुन्वती दीवैस्तव संग पदक्रमोपनिषद गाय साम गा ध्यानावस्थितगते न मनसा पश्विन जम न विदु सुरासुरगणा नमः नम वक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल जी ने बताएं अध भगवान पर अखिलेश्वर अधक्ष जो भगवान का सेवा कोई नहीं करना चाहता अधक्ष भगवान का सेवा कोई नहीं करना चाहता लेकिन माया का सेवा सब करना चाहता है बिना बुलाए माया का सेवा करने के लिए सब बहुत व्यस्त है हर वक्त पोह कहते हैं कि देखो हमारा गुरुपाद पद्म परमंश्रेष्ठ श्री लगोर किशोरदास बाबा महाराज का सामने बहुत सारे आदमी घेर के रहते थे हर वक्त वो लोग परिचय देना चाहते थे कि ये परमहंश बाबा का हम लोग अपना आदमी है ऐसा बोल के थोड़ा प्रतिष्ठा लेने का चक्कर में अपना जिंदगी गुजारते थे सिलो बाबा जी महाराज जी परमहंशु बाबा ये लोगों को कभी धक्का लगा के भगाया नहीं धक्का लगा कि उन लोगों को भगाया नहीं भग जाओ हमारे पास से ऐसा बोला नहीं लेकिन अंतर से कभी इन लोगों को ग्रहण भी नहीं किया गुरु वैष्णव परमांश गुरु वैष्णव जब किसी को अंतर से ग्रोहण करते हैं अपना आदमी बोल के अंतर से जब ग्रहण करते तो सोच लो कि इसका भगवत प्राप्ति हो गया जब गुरु वैष्णव परमहंश गुरु वैष्णव किसी को अपना आदमी बोल के ग्रहण किया तो इसका मतलब है वो उसका भागवत प्राप्ति हो गया सोच लो ऐसा निश्चित है श्री लोगोर किशोरदास बाबा जी महाराज का पास है आजू बाजू में सामने बहुत सारे दुष्ट आदमी रहते थे भजन का बेस बना के गुप्त रूप अत्याचार करते थे लेकिन ये लोग झूठा बोलते थे बार बार झूठा बोलते थे हर वक्त महाराज अंतरजामी सब जानते हैं बोलते थे आप काल कहाँ गए थे रात को आपको ढूंढा मिला नहीं बुलाया था आपको तो बुलाया था मैंने बहुत बार आप कहाँ गए थे पहले ना यहीं थे यहीं तो थे हम तो बहुत बुलाया आप अब मिले नहीं ना इधर ही थे हम अच्छा अच्छा हो सकता अगले रात को बाबा जी महाराज क्या की सब जानते हैं महाराज फिर दूसरे दिन जो है उसको बोला काल आप कहां गए थे आपको हम ढूंढना था नहीं इधर थे इधर थे हम आपका विस्तार आ जाके देखा सब देखा आप तो नहीं थे उधर कैसे बोल रहे हो आप उधर थे बाद में महाराज जी बड़ा दुखी होकर बोले इतना सस्ता चीज के लिए आप जिंदगी खराब कर रहे हो भजन करने आए हो इतना छोटा मोटा तुच्छ चीज के लिए आप अपना जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं इसके बाद देखा गया किसी रोमानी का साथ हो शादी करके चला गया ऐसे बहुत आदमी भजन में आए और वैविचार करे और गौरी मठ का बदनाम हो जाए ये कभी भी इस सहन नहीं होता ये हो नहीं सकता इसीलिए देखो जो रूपानुगुर धारा जो है वैशिष्ट्य विचार है इस विचार के अनुसार बार बार मेरा ये विनती है श्री चैतन्य महाप्रभ का जो शिक्षा है चैतन्य महाप्रभु का जो आदर्श है भक्ति विनोद ठाकुर से लहुपात का अनुगत्य में वही शिक्षा को गहन करो परम सत्व जो वस्तु है उसके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो जैसे परम सत्व वस्तु है ठीक है चलो थोड़ा बहुत झूठा थोड़ा बहुत असत्य वस्तु उसका साथ मिलाया जाए परम पूज्य केशव गोश्य बोलते थे अर्धसत्य वस्तु आधा सत्य अर्धसत्व जो आधा सत्य है वो झूठाई है समझो को आपने आधा सत्व बोला पूरा सत्व बोला नहीं परम पूज के शव को सीमाशा का विचार है ये आधा सत्व का, मतलब का मतलब ये जो आधा सत्व का मतलब ये झूठाई है सत्व नहीं है इसलिए परम सत्व वस्तु बहुत दूर हट गया सारे जितना सारे समाज है बहुत दूर हट गया कैसे चर्चा करें भक्तिविनोद धारा के बारे में हम स्वयंकालीन अधिवेशन में थोड़ा चर्चा करें क्योंकि आज ही अंतिम है कल तो सुबह में थोड़ा होके हम छोड़ देंगे कल चले जाएंगे तो उस समय स्वयंकालीन अधिवेशन में हम बताएंगे प्रभुपात क्या बोले भक्तिविनोद धारा का साथ कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज करने के लिए माना कर दिया इसमें बड़ा नुकसान होगा आप लोगों का कभी भी भगवत प्राप्ति संभव नहीं भगवत प्राप्ति हर हालत में संभव नहीं अगर ऐसा चलते रहोगे काल चर्चा किया था इस चौ महीना का बारे में इस चौ महीना का बारे में परमव केशवी मा प्रभुपात भक्तिविन ठाकुर बहुत सारे चौमास हमारा गुरु भी चौ महीना का बारे में बहुत सारे चीज लिखे हैं लेकिन सबका मूल है चौ महीना मनाने का जो तरीका है परम पुज केशव कश्मी महाराज ने बताया है जो लोग बोलता है हम लोग चौमासा उतना मनाना संभव नहीं है हम एक महीना मनाए कार्तिक महीना चौ महीना इतना कैसे कैसे कठिन है बहुत संभव नहीं परम पुर केशव महाराज बोलते वो लोग कुछ जानते ही नहीं मूर्ख है चौ महीना का महिमा जो है वो फिर पुरुषोत्तम मौलमास का जो इसको मौलमास बोलते हैं जड़ का आदमी इसको इस सब इस महीना है चौ महीना मनाने का जो महिमा है ये सब पूरा समाज के लिए सबको के लिए चौ महीना सबका लिए ऐसा नहीं कि मठ में जो है वजन का वो सबका लिए समाज का स्मार्तो लोग जो है उसका लिए भी है जो लोग गंदा चीज खाता है उसका लिए भी चौ महीना का विधान है लिखा है वो लोग भी चार सब ना खाए लिखा है त्रिशंग ना करे तैयमर्दन ना करे कुछ ना ऐसा नो लोगों के लिए भी क्योंकि कम से कम चौ महीना मनाते मनाते वो लोगों का जो प्रवृत्ति है थोड़ा तो चेंज हो जाए चेंज हो जाए प्रवृत्ति तो चेंज होने वाला नहीं फिर भी चेंज हो जाए थोड़ा ऐसा नियम है चौ महीना का वास्तव नियम है ये चैतन्य को खुद दिखाया ये हम भागवत का भी ये विचार है नारद जी महाराज का प्रसंग में देखोगे साधु का जो एक साधु का झंडू आया पूरा बैठ के हरि कथा कीर्तन की चौ महीना सिमन महाप्रभु ऐसा विचार दिखाया जब भी दक्षिण भारत भ्रमण करते करते देखे चौ आ पहुंचा तो सोचे चौ आ गया चलो श्रीरंगम में बैठ के पूरा हरिकथा कीर्तन चौ महीना मनाने का यही फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल्स प्रधान जे हरिकथा हरिकीर्तन में डूब जाओ चौ महीना का नियम है हरिकथा हरिकीर्तन में डूबे जाओ संसार का स्थिति ना रहे नहीं तो मुश्किल है जब तक आप संकीर्तन नहीं करोगे जब जिंदगी में किसी का संकीर्तन बोल के चीज गुरु वैष्णव का कृपा से अपना इतना जवान में उदित होता है ना सब कोई का संकीर्तन नहीं होता जिसका होता है वो जानता है संकीर्तन क्या चीज है और आवेश जो काल हम चर्चा किया था सायकालीन अधिवेशन में आवेश का मतलब है जो हरिकथा कीर्तन जो है हरि कथा कीर्तन में डूब जाना जैसे चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करते परसोदों के साथ बाहरी जगत का कोई अनुसंधान नहीं रहे अंतिम में शरीर छोड़ने का समय यही तो चाहिए ना अंतिम क्या चाहिए सारा जिंदगी जो भजन किए उसके बाद अंतिम में क्या चाहिए अंतिम नारायण स्त्रृति अंतिम कृष्ण स्त्रुति यही तो चाहिए जन्म लाभ अंत में नारायण स्थिति पूरा जिंदगी आपने क्या किया भजन किया कि क्या किया लड़ाई झगड़ा करने का कोई दरखाने नहीं एकदम तो अंतिम समय में पता चलेगा कौन क्या किया है छोरी छोड़ने का समय उसका अगर स्थिति बने रहे तब तो कहने ही क्या है ठाकुर जी का एक इसीलिए चौ महीना मनाने का अभ्यास बहुत थी बिल्कुल साधु संगल का साथ सर्व का ऐसा तो संसार का काम थोड़ा है ही है लेकिन क्रिया अभ्यास से करीबो जीवन जापन लगी क्रिया अभ्यास से करीबो जीवन जापन लगी ऐसा विधान है काल जो चर्चा किया है चौ का समय जो है स्वयं एकादशी से लेकर उत्तान एकादशी तक ठाकुर जी स्वयं करते हैं जोग को जोगमाया जोगमाया आश्रय करके स्वयंकर्ता का चर्चा किया था इस श्रुति का जो स्तुति है इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें है बहुत गंभीर चीजें है इसमें हम व्याख्या करते रहे तो ये जो श्रुति का जो श्लोक है इसी व्याख्या में एक महीना होगा नहीं एक महीना लग जाएगा ये जो वेद श्रुति का इसका माने क्या इतना गंभीर बहुत सुंदर मायावाद खंडन है इसका अंदर में बहुत सारे जय जय जागु नम सी जद आत्म ना समो को शाम की लको धक आत्म आत्मना चर तो अनुचरित निगम ऐसा करके काल इस श्लोक का व्याख्या किया था जो ठाकुर जी को वेद आदि ठाकुर जी को बड़ा भारी स्तुति किए ठाकुर जी स्वयं रहते हैं ना चौ महीना उस समय वेद सब सूती कहते रहते हैं उपनिषद सब शुति और अंतिम में वेद उपनिषद जो हैं ये वेदों का वेद उपनिषद आदि जो है इसका इच्छा है ये ठाकुर जी हमको गोपियों का जो सौभाग्य है वो सौभाग्य हमको भी दान कीजिए गोपियों का जो सौभाग्य है वो हमको चाहिए इसलिए अंतिम में देखो प्रार्थना आएगा उधर विचार करें देखोगे उसमें क्या है भले वेद आदि सब जो ठाकुर जी से कृपा प्राप्त हुआ है अंतिम में ब्रज ब्रजभूमि में गोपी देह प्राप्त करके कृष्ण भजन किए यही अंतिम उद्देश्य है ऐसा जो है काल थोड़ा चर्चा किया था इसको याद दिला दे जय जय जय, जय ही हे अजीत अब आपका जो माया है उसको इसको काटो मारो क्योंकि ये जो माया है माया के द्वारा हमारा भगवत दर्शन नहीं हो पा रहा है माया इतना प्रभावशाली है जिसके द्वारा ठाकुर जी आपका दर्शन संभव नहीं होता काल इस बारे में चर्चा किया माया का माया का प्रभाव इतना है ठाकुर जी खुद गीता में बताए मामे बो जो प्रपदे माया में तो हम तरंत्य माया वो तर सकता जो हमारा चरण में स्वरणागत हो जाए नहीं तो कभी भी हालत उसका संभव नहीं है कभी भी संभव नहीं कि माया को पार कर जाए ठाकुर जी का कीपा हो गुरु वैष्णव का कीपा हो तो माया अनायास जय हो जाए माया जय के लिए यहाँ तक कि यहाँ तक कि पहुपा बड़ा दुख के साथ बोले देखो तमाम जिंदगी अगर माया जय करने के लिए गवा दिया तो भगवत भजन कब करोगे अगर तमाम जिंदगी जो है ए थोड़ा गंभीर कर दो गंभीर कर दो तमाम जग, तमाम जिंदगी जो आपका है वो अगर माया का साथ लड़ाई करते करते कटा दो पूर्ण माया जय नहीं हुआ कब हरिभजन कब करोगे हरी भजन कब करोगे माया का साथ लड़ाया माया जाय नहीं हुआ पूरा जिंदगी हर वकत अपना विवेक को क्वेश्चन करना हर वक्त अपना विवेक का साथ बात करना कि हमारा स्थिति क्या है हर वक्त अपना विवेक के साथ बात करना जो हमारा स्थिति क्या है नहीं तो होगा यहाँ जो है बहुत सारे बहुत सारे स्तुति है इसमें उसके बाद जो बोले देखो बहुत सारे स्तुति मैं दो एक उठा के बोल रहे हैं उदरम उपा सते जरिषि बाम शुकुर पद सौ पौरी स्वर हृदय मारुन यो उदर मुस तेज ऋषि बदम सुकूर्प दिशो परिसर पद्धति हृदय मर नोदर भले इधर बताया ये ठाकुर जी ऋषि मोनी ऋषि जो है ऋषि जो है जोगी सब है सूल जो है वो लोग क्या ऋषिरा हृदय मध्य में जो मनी पूर्स्थ ब्रह्म उपासना करे करते करते इतना कष्ट करता है देखो आ, आर, आरुने और बोले अरुणे और ऋषि गण बहुत सारे भाग है जो वो जो तो अरुणे और ऋषि है हिदमत तो नारी मार्ग में सूक्ष्म रूप ब्रह्म के उपासना करें वो आरुण अरुण ऋषि का वो जो मार्ग है ऋषिगण नारी का अंदर नारी को ऐसा ऐसा जगाते धीरे धीरे सुष्मा नारी हो धीरे धीरे ऊपर जाके एकदम मणिपुर धीरे धीरे ऐसा करते हैं यहाँ आज्ञा चक्र है धीरे धीरे ये सब करता है बहुत सारे चीज है सब का पद्धति है और ये लोग जो है जब ठीक ठाकुर जी आपका चरण में विनिवेश करे तो न तो मुखे इसको जो है कभी जमराज जी उसको पकड़ नहीं पाते नियम है ऐसा करके बहुत सारे स्तुति किए हैं और उसके बाद जो स्तुति है उसके बाद बहुत सारे स्तुति हैं उसका अंदर में एक है इम्पॉर्टेंट जो हम अभी बताएं नो सुती, सुती, सब श्रुति गणो बीच स्तुति सब स्तुति सब एकता इकट्ठा एक होकर ठाकुर जी को स्तुति कर रहे हैं और पार्थन हमें कह रहे हैं कि देखो ठाकुर जी निभृतमरु मनोक्षरजोग जुजो हृदय मुनय उपाससते तोपी जजोस्मरना स्त्रिगेन्द्र भोगभुजद्ड विषक्तियों भयम पीते समी संग्रीसरो सुधा निभृत मरु मनोक्षरजोग जुजोग जो गो जो हृदय तो जो मुन उपासमरणाथ हाँ बोले मुनि ऋषिगण जो है एकदम तीव्र मनोनिवेश करके जो के द्वारा निवृत मरुण मनोक्ष आंखें मूद कर मन का वृत्ति को निरत करके इंद्रियो वृत्ति सारे इंद्रिय वृत्ति तथा मन वृत्ति को पूरा निरोध करके एकदम आपका उपासना कर रहा है, कर रहा करता है हृदय में ठाकुर जी आपको आपका दर्शन चाहता है। और ओरिगन जो शत्रु गण है जो कृष्ण को मारने के लिए व्यवस्था की मारो कृष्ण को ऐसा जो है वो लोग क्या हुआ जैसे शिशुपल है आदि इसके अवस्था क्या हुआ बोले ये अंतिम में ठाकुर जी जब शिशुपाल क्या की उद्धार कर दी तद और यो पी जो जो स्मरणा कृष्ण का शरण में लगे थे हर बगा लगे थे ना इसलिए तो नारद जी ऐसा बोले ना तस्मा ता, नारद जी जुधिष्ठिर महाराज के बोले देखो केनुपु ये नो मन कृष्ण निवेशत somehow you will have to concentrate your mind unto the lotus feet of Krishna somehow हाउ ये ओवरऑल कंसेप्शन ये हम गौरी वैष्णव के लिए नहीं बोला पूरा तमाम जगत के अब किसका क्या कंसेप्शन इसका विचार बाद में है जब भी नारद जी ऐसा बोले जो केनुपाए केनुपाए न मन कृष्ण निवेश है कैसे भी हालत से कृष्ण में मनोवेश करो तो मंगल होगा इसका मतलब ये नहीं कि कमसो कृष्ण को मारने के लिए विचार गया हर वगत पानी पीने जाए उसमें कृष्ण है अरे नहाने जाए कृष्ण है मारने आ रहा पर, है हमको उसका भाव जो हर वगत डरता है कृष्ण मारने आ रहा है मेरे को तो ये जो है या जरा सुंदर है शिशुपाल है ये लोग कृष्ण को शरण किए किए नहीं बैरी भाव बैरी भाव शत्रु समझ के शरण की नारद जी महाराज बड़ा सुंदर विचार को सुध के देखो दुनिया में आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि नहीं देख लेना सब कोई का होगा याद इतना है सब कोई होगा? अगर किसी ने आपका साथ बेईमानी किया बदमाशी किया बहुत खराब किया तो घर जाओ बिल्कुल बार बार उसका हम देख लेंगे वटाखा चटनी बना देगी आता है ना लक्का भी ये मिले तेरा सूर्य को देख लेंगे अरे महाराज जितना समझाए वो घूम फिर हम देख लेंगे उसको छोड़ेंगे नहीं ये जो कंसेंट्रेशन महाराज बोले देखो बैरी भाव के द्वारा बैरी भाव के द्वारा जितना कंसेंट्रेशन होता है उतना कंसेंट्रेशन अनुकूल भाव में करने नहीं अरे कृष्ण भजन करो संत महात्मा बोल बोले अरे कृष्ण भजन तो कर ही रहा है क्या संसार भी तो है करो हम तो कृष्ण भजन ही लगे हैं यहां तो देख रहे देख ही रहा है कृष्ण भजन में लगे हुए वो हम हा, तो पागल है इसीलिए गाली देते रहते हैं हर वक्त सब कृष्ण भजन में लगे एक हम है कृष्ण भजन में नहीं है ऐसा उचित है विचार सारे दुनिया कृष्ण भजन कर रहे एक हमारा कृष्ण भजन नहीं हुआ ये विचार ठीक है तो बात ये है जो प्रतिकूल भाव लेकर कृष्ण को चिंता करे तो वो लोग असुर लोग करे ये जो प्रतिकूल भाव लेके कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है लेकिन ये हम लोग ना करें हमारा गौड़ी भजन का उद्देश्य नहीं है इसका विचार विश्वनाथ भी चकुदवा सुंदर दिखाए देखो तो भगवान का जो स्ति भगवान का स्थिति अनुकूल भाव अनुकूल भाव भजन इसलिए रूप को बहुत सारे सुंदर बताया अनुकूल संकल्प प्रातिकूल विवर्जन इत्यादि सब है है, है ना रक्ष से गोपित्व वर्णम जथा इत्यादि सब विषय है तो इसमें प्रधान है अनुकूल संकल्प अनुकूल क्या है इसका बारे में रूप गोषा और भी बताएं। अनुकुला राधा रानी हमारा गोरी भजन का ये सबसे गुप्त रहस्य है अनुकुला एकदम हंड्रेड परसेंट अनुकूल है राधा रानी मतलब जो कृष्णो का भाव है वही राधा रानी का भाव एकदम एक, एक चुनल भी था राधा रानी तो ये जो अनुकूल भाव जो है ये अनुकूल भाव लेके भजन करने के लिए बताए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है हम अभी इसका ऊपर चर्चा करने चले तो बहुत दिन लग जाए बहुत दिन इसमें जसोदा मैया जब गोपी जशोदा मैया जब अपना दूध को चूल्हे में चढ़ाई थी उसको उतारने के उसमें तो कृष्णों का गुस्सा आया गया था हमारा पेट भरा नहीं फाड़ दिया क्या हम सोचे कि जसोदा माँ प्रतिकूल भजन कर रहे है कितना फाइन कंसेप्शन आएगा साधु समू करो जिंदगी को ऐसा बनाओ कि हर वक्त सब भूल जाओ जाके साधु संघ में डूब जाओ बाहर में किसी भी वस्तु मत देखो अंधा बना दो आंखों को ऐसा बना दो चैतन्य महापो का आदेश है साक्षात बैरागी करे सदा नाम संकीर्तन मागिया खाइया करे उदार भरन बैरागी करे सदा नाम संकीर्तन बैराग्य का दूसरा कोई काम नहीं धंधाबाजी बंद करो जरा सा भी कुछ धंधाबाजी करो के बाद सत्यनाश वैरागी हैया करे पर अपेक्षा है वैरागी हो प्राप्ति नहीं होता है किस्तो करे न उपेखा भक्ति सिद्धि है नहीं होता है और कृष्ण उपेक्षा करता है ऐसा है नियम का हर वक्त संकीर्तन प्रभुपत का समय ऐसा ही विधान था कोई ब्रह्मचरी सन्यासी को हर वक्त संकीर्तन करो संकीर्तन में डूबे रहो हर वकत हर बग्ण, हर वकत संकीत भिक्ह करने में उधर भी संकीर्तन मोड़ के गई तुमको भिक्ह माने रुपया पैसा इकट्ठा करो ऐसा नहीं संकीर्तन कर, करो समझाओ लोग को यही भिक्का का पद्धति है और ऐसा जो ऋषि मुनि जब तपस्या भजन करते करते आपको दर्शन करने का कोशिश कर रहे थे हृदय में ऐसा जो स्त्रीयेंद्र भोग भुज दंड जितना सारे कामिनी लोग कामिनी है जो गोपी लोग हैं अपराकृत जोशित वो लोग जो आपका जो इतना सुंदर लंबा हाथ इतना सुंदर वपू कृष्ण का कोई देखे तो कही उसका तो वो तो पागल हो जाए कृष्ण का जो रूप है कृष्ण स्वयं जो है दारिका में अपना जो स्तंभ है स्तंभों का अपना रूप को देखे बोले किसका इस, रूप है ये कौन है अपना रूप देख के अपना आलिंगन करने जाता है अपने आप अपना जो रूप है उसका आलिंगन कर कौन है ये ऐसा करते मुंह प्राप्त हो तो ये जो गोपियों गोपी जो है जितना सारे गोपी आपका अजान लंबित भुजो जो है ये अपूर्व रूप देके आपका आपका जो ये हाथ है बख्सथल है इसमें इसमें आलिंगन प्राप्त करना चाहती है सब उरोगेंद्र भोग भुज दंड विषक्तियो माने जैसे विषय में इसका वर्णन है बहुत सुंदर सुंदर वर्णन है चैतन्य वहां बोल रहा है आमिष आमिष खाने के लिए जैसे आप जगड़ का राक्षस और असुरों की इच्छा होता है ना आमिष खाने के लिए आमिष खाने के जो लोभ है ऐसा उदाहरण दिया कौन बिल्लमंगल ठाकुर जे ये आमिष खाने के जैसे लोभ होता है कृष्ण का जो रूप है जो गुण है इसका यदि ऐसा तीव्र आकर्षण हो जाए तो ऐसा ये उदाहरण देखने में बहुत खराब है लेकिन जो जाने वो जाने देखा है आमिष में जैसे मन एकदम खींच खाने के लिए ऐसा कृष्ण का रूप गुण लीला परिकर सब अपना इंद्रियों के द्वारा जो आस्वादन होता है ये बड़ा गुप्त चीज है बिल्लमंगल ठाकुर लिखा है सब सुंदर अस्थियो उरुगेंदो भोगो भुज दंडो विशोक्त तो तुम्हारा ये भुजदंडो ऐसा जो है देख के कामियों का बड़ा लोभ होता है आ कभी हमको आलिंगन करे प्रभु ऐसा और जितना सारे ये जो स्तुति है जो जो प्रार्थना करे के वयम हम लोग भी हैं तेज समा समा समित सरोजो सुधा आपका चरण का जो अमृत गोपी लोग ने पी है ऐसा में भी हमारा अंदर में भी ऐसा इच्छा है ऐसा आपका आस्वादन करे आपका चरण का अमृत जो है ऐसा स्वादन करे ऐसा करके मायावाद का भी खंडन है इसमें है बद्ध जीव जो है छोटे जीव ये कभी अपने को ब्रह्म ना बोले ब्रह्म का अंश तो है ही है लेकिन ब्रह्म ना बोले इसलिए एक तो सुंदर श्लोक है इसका मायावाद का खंडन के लिए श्लोक बोलो नियमो दुबो नितरा। मता ध्रुवास्तुत यदि सर्वगता थर् न शिमोदुवितरा अजनी चनम तदमी विमोचनियमजानता जदमत मतदुष्टत अपरिमिता अपरिमता ध्रुवास्त अनुभतो य सर्वगत स्तर ही नश्वती नियमो ध्रुवन नेतरथा आगार बद्धजीवी ब्रह्म है तो हो गया चुट्टी लिखा है बद्धजीव शासन का जोग्य है उभारल रूप से तमाम पृथ्वी देखो तमाम पृथ्वी का अनंत कुटी जितना बद्धजीव है ये सब जितना सारे बद्ध जीव है ये लोग शासन का योग्य है सबको अनुगत करना चाहिए इसका यही प्रमाण दिया अगर बद्धजीव को बोलो कि ब्रह्म हो गया तो उसका हालत ऐसा क्यों को हालत हर वक्त अपना मन जो है अपना बस में नहीं है अपना शरीर है इंद्रियो है एक एक जगह खींच रहा है आंखे एक जगह खींच रहा है, है? कान एक जाए खींच है ऐसा बुरे है बुरे हालत है तो ये अनंत तो विभु वस्तु है अनंत जो है ये तो इसके द्वारा बदज जीव शासित होनी चाहिए ये शासन का अंदर रहना चाहिए शासन का बाहर चले जाए तो होगा पूरा छुट्टी पूरा छुट्टी हो गया ऐसा करे अगर कोई बोले कि जीव ब्रह्म हो गया ऐसा ऐसा है जीव कभी सर्वव्यापी नहीं है जीव सकल वस्तु नित्यों अनंतो सर्वव्यापी है यदि ऐसा ही है ताल समस्त प्रयुक्त तो अपना नियंत्रित जो एक व्यक्ति नियंत्रा है इसका थल इग्नोर हो जाए मायावाद हो जाए शासन करता कोई नहीं है तो इसमें दोष लगता है बड़ा अजन चिमुच नियंत्री हैं ये जो मत है ये मत दुष्ट मत है मायावाद मत है ये मत जो है ये मायावाद मत है ये मत ठीक नहीं ऐसा करके बहुत सारे सिद्धांतों का चर्चा हुआ है और हो सके तो काल हम इस विषय के ऊपर चर्चा करें बहुत सारे सुंदर सुंदर ये सब है बीजी तो ऋषि को वायु इस इसल चर्चा करेंगे क्योंकि काल गुरु गुरुपात पद्म का आज रात जो है रात दो बजे के कितना मिनट पूर्णिमासी में रास पूर्णिमा में गुरुजी जीश्वरी छोड़े थे इस विषय में काल थोड़ा पहले चर्चा करे उसका ग्यारह स्कंध का बाकी चर्चा करके हम छोड़ेंगे इसका बारे में चर्चा आएगा बहुत सारे सुंदर सुंदर श्लोक है इसका अंदर में और बाद में स्तुति आदि चर्चा करने का बाद इसका बाद नारद वाच नारद नागरद, नारद जी सुखदेव गुसाई बोले एवं स ऋषि आदिष्ठ गृहत्म पूर्ण श्रुतोधरो राजो वीर व्रत मुनि बल ऐसे सुखदेव कहते हैं कि अनैष्ठिक ब्रह्मोचारी मुनिवर नारद ऐसे इसी तरीका से निज गुरु नारायण जिसका पास पूछने के लिए गया था ना नर नारायण और नारायण नारायण जो नारायण नारद को बोला और नारद जी बाद में सिखाया हम लोगों को तो निजो गुरु नारायण कथिक आदिश होकर श्रद्धा होकर श्रुति सकल श्रुति अर्थ सकल हृदय के, कर के धारण करके होके अभी स्तुति करना शुरू कर दिया नारद जी नौरा जी का पास ये जो विध स्तुति का विषय जो है नौरा नारायण बोला जे ठाकुर जी यू साइन करते ऐसा ऐसा होता है इसी विषय का नारद जी सुन के बड़ा कितो कित हो गया और उसके बाद नारद जी, जी जो है स्तुति कर रहा है अभी नारद जी है अभी नौरा को स्तुति कर रहे है नमो तस्मय भगवती कृष्णा यमल की जो धत्ते ऐसा करके बहुत सुंदर ऐसा करके सुंदर स्तप कर रहे सभाजीत भगवता कृता सन परिग्रह सभाजी तो भगवता कृता <coughs> सभाजी भगवता कृता सरिग्रह तस्म तद वर्णयासो नारायणो मुखचोत्खक आदिमोदनी धनी ज्वा जो व्याजीवेशरो जोश्रृष्टेदमु प्रवेशऋषि चक्रे पुरा सा था जंशा प्रद्त कुललायथा तंकलिम भयम दरि जो सोत्क आदिम्ध निधने जो अव्याजीवेशरो तो ज सृष्टिदृष्टिद मनु प्रविष्ट ऋषिना चक्र पुरा इसका माने है जो देखो बात ये है कि ये जो ठाकुर जी है वो ठाकुर जी को हरि को हम चरण ध्यान करे पूजन करे आराधन करे जो आदि मध्य निधन जो आदि में ठाकुर जी है मध्य में है अंति में भी वही ठाकुर जी है सब समय ठाकुर जी और कोई कोच नहीं है बाकी सृष्टि करके जब हर वस्तु का अंदर में ठाकुर जी प्रविष्ट हो गए ज सृष्टि दम हैं। प्रविष्ट ऋषिना है हर वस्तु में ठाकुर प्रविष्ट अनुप्रविष्ट होके और गीता का बात भी है ऐसा अहम बीजो प्रदे पिता काल चर्चा किया था ऐसा करके बोल रहा है कि देखो बोले सुंदर है इधर प्रकृति और जीव मूल कारण लेकिन इसके भी मूल कारण कौन है ठाकुर जी जिन्हें सृष्टि सृष्टि करके जीव सब वस्तु में अनुप्रविष्ट हो जाते ये जो गया था निर्माण किया ये जड़ जगत जो निर्माण हुआ किस लिए ये जड़जगत के जो जड़ जगत का जो निर्माण हुआ किस लिए जड़ जगत का जो निर्माण हुआ किस लिए इतना सारे बद्ध जी को ट्रीटमेंट के लिए क्योंकि जड़ो जगत अगर नहीं है और जरो शरीर अगर नहीं है तो भोग आयतन ये जो भोग का सुख दुख भोगने का उसके बाद ट्रीटमेंट होते होते यहाँ अपराधिक जगत है गुरु वैष्णव भी आते हैं लेकिन ये लोगों का साथ ये जगत का कोई संबंध ज्यादा नहीं कुछ नहीं है ऐसे ही है उसका प्रमाण पहले भी दिया था हमने ये प्रपंच रचना हुआ था ये जड़जगत में आपका जो पूर्वो किया हुआ कर्म फल का भोग के लिए नहीं तो भोग नहीं होगा सूल शरीर के बिना इसलिए ये जगत का निर्माण इसमें भोग करो इसमें सारे सुविधा दिया ठाकुर जी धाम को भी भेज दिया सब इसमें तुम्हारा सुविधा दी इच्छा है तो आ जाओ हमारा पास नहीं तो जाओ भोगो माम दुनिया में भोग का वस्तु है जाओ भोग नहीं तो हमारा पास आ जाओ ऐसे ऐसा करके हाँ, जैसे एक सोया हुआ व्यक्ति एक व्यक्ति सो रहा है ना एक व्यक्ति सो रहा है तो एक सोया हुआ व्यक्ति क्या अपने को देख सकता मेरा बात ध्यान से सुनना एक व्यक्ति सोया हुआ है सोया हुआ व्यक्ति को दूसरे जो व्यक्ति वो देख सकता वो सोया हुआ है लेकिन जो खुद सोया हुआ वो आपने को देख नहीं सकता देख सकता ऐसे माया में फंसे हुए जीव जो है अपना क्या क्या दोष है क्या क्या कर रहा है अपना स्थिति क्या है वो आपने देख नहीं सकता जब तक गुरु वैष्णव दिखा दे तेरा ऐसा स्थिति है तब देख सकता गुरु वैष्णव ने आश्रय लिया है बोल के बहुत आदमी आता है बहुत अत्याचार कर रहा है अनुभव तो नहीं कर रहा वो लोग ऐसा अंधा वो लोग अपना जीवन जिन, जिंदगी को खराब कर दे चाहे कोई भी वेश में हो क्योंकि तो बड़ा बात नहीं है संन्यास कोई भी ले ले, रावण भी लिया था रावण भी तो लिया था ना सन्यास संन्यास तो उसमें क्या होता है होता नहीं किसी ऐसा करके जो है मूल कारण जो ठाकुर जी है उसको हम बंधन करें और इस स्तुति को ध्यान रखना सुंदर जो दनी दनी। जो सोत्प्रेक्षकवादी दीवेशरो जसिष्टेदमु प्रवेश ऋषिना चक्र पुरा सा स्थिति जहां तोयनस सुप्त कुकथा हरि का चिंतन करो दिन रात हर वकत चिंतन करो इसके बाद जो है आवी अष्टीति तम अध्याय जो है इसमें परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया जो हरी को भजन करने वाले जो है वो लोग प्राय देखा जाता निष्किचन है हरी भगवान हरि का भजन करे तो देखा जाता है वो लोग दरी, कोई, कोई कुछ मांगता नहीं और निष्किचन भाव इसका है और शिव दुर्गा आदि जितना सारे देवता लोग उसका पूजा करो माला माल हो जाता ऐसा कैसे है ठाकुर जी तो आनंद बोमाड का मालिक है, है? है? सिर्फ राजू बाछो राजा परिखित महाराज ने प्रश्न किए देवासुरुष्यु जे भजंती भजंती अशिव शिवम प्रायस्ते धनिनो भोजा न तो लक्ष्मतिम हरि देवासुर मनुष्यो ये त्रिभुवन के अंदर ये लोग अशिव शिव मत मंगल इसमें व्याख्या होना चाहिए नहीं तो उल्टा हो जाएगा शिव का नाम है शिव शिव मतलब मंगल शिव नाम ही है मंगल सुबह में उठकर शिव शिव शिव शिव शंकर बोलो मंगल हो जाए लेकिन जो जो लोग अमंगल में डूबे हुए हैं, जो वो अमंगल में खुद डूबे हुए हैं, वो लोग शिव का जो दर्शन करे वो स्वरूप जो है अशिव है मेरा बात समझा नहीं नहीं तो बोलोगे परीक्षित महाराज क्यों शिव को असीम बोला ये तर्क आ जाएगा ना गाली आ जाएगा एक परीक्षित महाराज इतना बड़ा है शिव को असीम क्यों बोल दिया परीक्षित महाराज असीम नहीं बोला परीक्षित महाराज क्या बोलने का जो उद्देश्य पर जो है ये समझो नहीं तो गलत सिद्धांत हो जाएगा परीक्षित महाराज का बोलने का यही मतलब है जो जो शिव महाराज वैष्णव राम जा संभव इसका जो वास्तव स्वरूप है ये वैष्णव लोग जानता है बाकी जगत कोई नहीं जानता मेरा बात ध्यान से सुनना शिवजी महाराज के जो वास्तव स्वरूप हम भी शिवजी महाराज को है जिस दर्शन में दर्शन करे जिस दर्शन हमको गुरुजी जी सिखाए उसी दर्शन बाहरी दुनिया जैसे शिवजी को दर्शन करे ऐसा दर्शन तो मेरा नहीं होनी चाहिए ना तो एक मत तो शुद्ध गुरु वैष्णव छोड़ के वैष्णव वैष्णवानंद जथा संभु इसका दर्शन वास्तव नहीं है इसीलिए परिखित मां ये कह है रहे हैं कि दुनिया का आदमी शिव जी महाराज को जिस दर्शन लेके दर्शन करते हैं जिस दर्शन लेके उसका जो संस्कार है उसका जो दर्शन है इसी दर्शन डांटी दर्शन है वो अपना अंदर में जो सब भरपूर गंधा है इसी कि शिव जी महाराज के पास जाता है क्यों वो शिवजी महाराज का वास्तव तो स्वरूप नहीं जानते महाराज का अमंगल स्वरूप जो स्वरूप है, बा, है प्रजापति दर्शन किया था अरे शासन में रहते हैं जितना सर राख साई पाखाई लगाते हैं ऐसा पाखंडी है सब उनकी गाली थी गाली दिया ना तो ये उदाहरण देखो कितने काम में आए तो दखो प्रजापति जो है वो भी शंकर को देखा वो भी शंकर को देखा लेकिन ये दर्शन दर्शन नहीं था क्योंकि शंकर भगवान का बाहर जो मूर्ति है सांप है इधर वो तो अनंत देव है बाकी कुछ कपड़ा नहीं है कुछ नहीं है और जितना सारे स्सान में रहते हैं अमंगल जगह के जगह में रहते हैं रहता है ना भूत प्रेत पिशाच सब रहता है तो इसीलिए इस बात को स्पष्ट करने के लिए बताया वास्तविक तो शिवजी महाराज अमंगल है शिव शिवजी महाराज बाहरी दृष्टि में जो स्वरूप बना के रखते हैं जिस स्वरूप के प्रति जर जगत का गंदा आदमी लोग आकृष्ट होता है इसी को साबित करने के लिए ये बात को उठाया ये सिद्धांत तो गलत हो जाए नही तो उल्टा हो जाएगा शिवजी जी महाराज के शरण अपराध है महाराज होता है देवासूर मनुष्यु जे भजंती अशिव शिवम प्रायस्ते धनिनो नो भो भोजा नौ लक्षा पतिम अरे होली का जो भजन करते हो सब देखा नंगा बाबा है कुछ नहीं है, है कुछ नहीं मांगता है जो दिया तो दिया ठीक है चलो ठाकुर ठीक है ऐसा है जो कोई दान देने के लिए आए मत लाओ इतना दान हमको नहीं चाहिए क्या करें हम तो थोड़ा बहुत खाते हैं कि क्या करें इतना लेके तो ऐसा है तो एक तक ये जो है हमारा सुनने का बड़ा इच्छा होता परीक्षित महाराज ने बोले ये जो विषय है हमको थोड़ा बताया क्यों ऐसा होता है इसका कारण क्या है अनंत ब्रह्मांड का मालिक इसका भजन तो मालपानी मा, माल आ जाए यही तो उचित है लेकिन उल्टा होता है छोटे गणपति देवता, तो दे देवता दे देता है शंकर दे देता है इसका लिए ज्यादा पूजा होता है कृष्ण का भजन नहीं करे करे इसलिए तो शुरू में मैंने शुरुआत किया था एक एक दिन के टॉपिक का ऊपर मेरा शुरुआत में एक स्टैम्प लगा देता आज का विषय क्या है ना देखो ठाकुर जी का भजन अपराकृत जो वस्तु का सेवा कोई नहीं करना चाहता लेकिन अख, हैं, अख जो वस्तु जो है वस्तु का माया देवी का सेवा सब कोई करना चाहता है इसका उत्तर जो दिए है सुखदेव गुस्सा बोले देखो राजन इसका उत्तर सुन लो शिव <laughs> हो शक्ति युत सस्या त्रिलिंग हो गुण संवृत वैकार तो इज़ास तो आह त्रिधा शिव शक्ति युत सस्य त्रिलिंग गुण संवृत शिवजी महाराज ऐसा ही है क्योंकि शिवजी महाराज के ऊपर सेवा जो है ठाकुर जी दिए हैं इसमें ऐसा है। जैसे आपका लड़का बहुत अच्छा है बड़ा वैष्णव लेकिन पुलिस में काम करता है तो क्या कर पुलिस का वर्दी नहीं पढ़ना पड़ेगा है अच्छा लड़का है वैष्णव है लेकिन जब जाए ड्यूटी पे तो उसको पुलिस का वर्दी लगाना पड़ेगा क्योंकि वो है पिस्तौल भी लेना पड़ेगा ना और डंडा भी है है क्या कर रहा है बोलेगा तो है? नियम है वो चोरों का पीछे भागेगा ना है मारेगा तो ऐसा ही नियम है सीधा नियम और कुछ शंकर भगवान खोद वर्दी पहने हुए है और कुछ नहीं इसलिए शिव शिव क्या शक्ति जो है शिव शक्ति को आलिंगन करके शिव शक्ति के द्वारा जो जगत है ना शिव शक्ति युत सस्य त्रिलिंग गुण इसीलिए बाहरी दृष्टि में सतो रजो तम गुण से आवृत है यह वर्दी है उसका वर्दी गुण संवृत संग्रत मतलब संत संगम है आई इसमें वैकारिक तो शंकर में खनि रुष्ट खनि तुष्ट खनि खनि रुष्ट रुष्ट तुष्ट कौन है शंकर है ना <laughs> इच्छा करके देखा दे। खने रुष्ट अरे महाराज को ऊपर में एक बैद बैठा वो वो ऊपर से बेल पत्ता है जैसा झड़के पड़ा और शीशी का जो पानी है बोले कौन दिया तेरा मंगल हो जाए ऐसा शिव जी है वो दिया ही नहीं है एक बुध पानी और एक बेल पत्ता बस ओ क्या चाहिए बोल क्या चाहिए बोल सब दे दे, ऐसा शंकर जी है ऐसा हरि हरिही निर्गुणो साक्षा पुरुष हो प्रकृति सर्वदी सर्वदीक दृष्टा त्वं भजनो निर्गुणो भवे क्या हुआ हरि निर्गुणो साक्षा पुरुष हो त्वं पर सर्वधिपनो निर्गुण हरि क्या होता है राजन सुन लो जितना सारे देव देवी है ये सब ये सब गुणों में जगत का है आज होरि जो है इसका प्रसंग आप उठाया तो कह देते कि हरी इस जगत का कोई विजन नहीं हरिही निर्गुणो हरि ही निर्गुणों साक्षात पुरुषो प्रकृति परे ये प्रकृति का विषय नहीं है हरि निर्गुण गुणाति तो भूमिका में है हरि ही निर्गुणो साक्षात पुरुषो प्रकृति पर जगत का कोई वस्तु नहीं है हरी जो तो पैसा है तो हरी जी हरि का भजन कर लोगे ऐसा नहीं आ सर्बुद्धिक उपदृष्टा सबको के हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं सर्वद्रिक उपदोषता, उपद मतलब तुम जो माया के द्वारा दर्शन कर रहे ऐसा ऐसा है इस तुम्हारा ऊपर दर्शन करने वाला है समझा मेरा ए इतना सुंदर जगत है इतना सुंदर खाना है तुम दर्शन कर रहे हो ना माया के द्वारा तुम्हारा माया का दर्शन तुम्हारा नजर जो है तुम्हारा नजर के ऊपर नजरदारी कर रहा है निगरानी रख रहा है कौन वो परमात्मा बी केयरफुल तुम भी कोई घटिया काम करो दरवाजा बंद करके चार दरवाजे के अंदर तो मा तुम सोचा कि कोई देखा नहीं तुम दरवाजा बंद करके एक घटिया काम कर दिया और तुम बोले कोई तो देखा नहीं महाराज कौन देखा कोई देखा ना अरे देखा नहीं सूर्य है वायु देवता सब शंकर भगवान सारे परमात्मा तो है ही है अंदर में सब देख लिया और तुम्हारा मिलेगा अभी शास्त्री ऐसा कभी भी गंदा कम मत करो हरि ही निर्गुण सर्वोद्धा तुम्हारा कौन परमा हरि हाँ। तो खुद निर्गुण है हरि खुद निर्गुण है उसका भजन जो लोग करे वो भी निर्गुण हो जाता है समझा मेरा बात हरि तो निर्गुण है ही है आ, उसका भजन जो लोग करे वो भी निर्गुण भूमिका में जल इसे जगत का जितना सारे काम क्रोध लोभ मोह जो जो लोभ लालची उसका अंदर में स्पर्श नहीं करता दैट इज द रीजन यही कारण है इसलिए गुरु वैष्णव ना तो कोई आकांक्षा है ना कोई कुछ नहीं है।, है ऐसा है तो एक कहानी बताएं इसमें भि भगवान वाचो है ठाकुर जी ने कहते हैं कि देखो जस्या, जस्याम अनुगृहमी तद हरि हरिश्य तद धनम ठाकुर जी कह रहे हैं कि जिसको ऊपर हमारा पूरा कीपा है उससे हम धन दौलो सब ले लेते हैं और किसी के तरह अपमान कराते हैं कि उस साधु को जितना सारा अपमान है बदनाम दे दे साधु का सुविधा हुआ, साधु दुखी नहीं होता जितना अपमान करते बदनाम देते हैं तो साधु खुशी हो अच्छा हुआ मैं भाजन करेंगे एकांत एक में कोई भी स्टार्प नहीं करे ऐसा है ये ठाकुर जी कराते हैं तुम्हें तो कहा सोचो कि उन्हें मेरे को गाली दिया बदनाम करा देख लू तब तो तुम भजन नहीं किया वो मेरा बदनामी कर रहा है बोला अच्छा ठाकुर जी करा हैं है? और जड़ जगत का जो विद्यासागर है विद्यासागर जी वो बोले एक व्यक्ति आके बोले मारा आपका बदनाम करता है वो व्यक्ति जानते हो हर भगत आपका ऐसा बदनाम करता है विद्यासागर जी बोले क्यों हमारा बदनाम बोले कौन जाने हम बोल देते कारण हमने तो उसका कोई है? उपकार उसका कोई उसका कोई तो ये नहीं कर सके ना उसको उपकार किया था हमने इससे निंदा कर उसका हम उपकार किया था जिसका उपकार करोगे हाँ। <laughs> उपकार किया लेकिन विद्यासागर ऐसे बोला क्यों उसका तो कोई हम उपकार नहीं किया हम जानते हैं उपकार करने से गाली देता है तो हम तो कोई उपकार नहीं किया उसका क्यों गाली दे रहा है <laughs> उल्टा हम तो उसका कोई उपकार नहीं किया तो गाली क्यों दे रहा है हम जाने उपकार करने से गाली देता दे मारने आता ये नियम है सब समझ का यही नियम है बड़ा बड़ा बाबू तुम्हारा जैसा एक गिलास पानी लेके पीने वाला भी नहीं है इतना क्षमता नहीं वो लोग के लिए विद्यासागर जी चप्पल मारा चप्पल दिया कैसे एक दफे विद्यासागर जी का जड़ जगत का कहानी है फिर भी बता दे शर्म आ जाएगा एक दफे यूनिवर्सिटी हॉल में विद्यागुर जी का कोई कोई भाषण था वो आए देश से मिदनापुर से आए और टूटा हुआ चादर है वो ऐसा धूती महिला है कुछ नहीं है आप ट्रेन से उतारे और चलना शुरू कर दे एक बांगा एक बाबू है वो बाबू कुली को बुला रहे ए कुली ए कुली इधर आओ एक छोटा सो सूखे से उठा नहीं सकता कुली इधर आओ कुली इधर आओ हमारा आज सुटकेस को ले लो विद्या क्या हुआ आपका बोले ये बोला हमको दे, दे माथा पे लिया कहां तक जाओगे जाके बोले उसका गाड़ी जो है उसमें उठा दिया देने के बाद वो व्यक्ति चला गया फिर जो भाषण देने का टाइम में जब जो इतना सम्मान हो रहा है तो वो वो जो बाबू है उधर था री? ये लोग तो मेरा कुली बन हमारा माथा में दे दिया था क्या आवाज है यही तो व्यक्ति है बाद में सभा खत्म हुआ जाके पैर पकड़ा आप ही तो थे उस समय बोले क्यों क्या हुआ बोले आप मेरा सुटके सुटाया कुली कम अभी तो हम तो कुली है ही है आप जैसा फुल बाबू है अब उठा नहीं सकते एक बैग सो हमने उठा के दे दिया उसमें नुकसान क्या है हैं तुम्हारा माफी सब जितना सारे बाबू है मठ में है कोई काम में नहीं लगेगा सोचो ऐसा जो है हर बगत गोड़ियों मठ का साधु वह है हमारा बामन गो सिमा बोलते थे जूतो से लाई थे के चौंडी पाट जानते हो <laughs> जूतो सिलाई थे के चंडी पाट जूतो भी सिलाई कर सके आ चौंडी करने के लिए बैठा तो वो भी कर सके हम टाटी पेशा भी परिष्कार कर सके रोसोई का घर में घुसा दो हम जानता न फिर भी करे सब किए ऐसा नाम से होता नहीं अरे यू कैन नॉट कंट्रोल योर बॉडी शरीर को कल्टन नहीं कर पाते तुम क्या सेवा करोगे हाँ। बहुत मुश्किल है सेवक एक दुनिया में पूरा ढूंढो एक सेवक मतलब मुश्किल है सब वो है सेवा लेना चाहता है तंखा देकर आदमी रखो रोसोई करेगा आज क्या बना है बोले छाना का रसा हो गया ठाकुर जी का खाना ठाकुर बोले वो छाना का रसा बना धोखा बनाया खबर चल गया उधर जो लोग खाएगा ठाकुर जी का भोग हो गया हमारा ऐसा नियम था रसोईघर में किसी को घुसते नहीं देते घर पूरा बंद कर देते दे, हमारा विरुद्ध में आंदोलन हो गया आंदोलन बोले महाराज ऐसा करता है घर में बिल्कुल घुसने नहीं देते किसी को जाओ बाहर जाओ जब भोजन का टाइम तब देखोगे कोई मानेगा मेरा नियम मानेगा पागल बोलेगा सब माताजी मिलके मेरा विरुद्ध में आंदोलन कर दिया हम लोगों को घुसने नहीं देते रसोईघर में हाँ जा आंदोलन कर जितना इच्छा है छोड़ दिया सब मर मरने के लिए छोड़ दिए तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि जस अनुमी है उसका धन दो लोग हरण कर लेते हैं तो, तो अधनम जब अधन हो जाता है हमारा आपस कोई नहीं है रुचि रुचि पूरी हलवा पूरी कुछ नहीं मिलता तो कौन हमारा पास आएगा आएगा जिस महाराज जी के पास वो सब है उसका पास जाएगा हमारा सुविधा है भाई ऊपर से और भी मोन उम्र तो लग लिया इच्छा करके कोई ना जाए उसका बाद और भी एक चौकी लगा दिया कोई ना आए <laughs> हमको पुणामी क्या चाहिए क्या कुछ नहीं चाहिए जाओ दिया तो दिया जोर जब जो ऐसा है ये जो है तो तो तत्ना जब अधन अधनी, जब धन खो जाए तो कोई नहीं आएगा महाराज जी के पास लुचीपुरी लड्डू नहीं मिलता महाराज जी के पास नहीं आएगा तो वजन में सुविधा होगा ऐसा है विचार वो अगर जी चाहे तो 200-500 आदमी को बैठा के खिला सकता एक हजार आदमी को एक आश्रम मना के एक आश्रम मना के एक हजार व्यक्ति रोज एक हजार तो हम कम बोल दिया। पांच हजार आदमी को डेली खिलाए, जिस महाराज जी का अंदर क्षमता है वो इच्छा करके निष्किन जन में पागल कमा पे रहता है बाकी जो दाम्बिक आदमी है वो सोचता है फॉरन से रुपया रहा हम ही बड़ा है बड़ा हनुमान हो गया ऐसा सोचता है लोग जानते नहीं ये अगर चाहे तो तुमसे तुम्हारा कुछ नहीं आया क्या आया तुम भीख मांग के आए हो ये दो ये दो भारत का अंदर तुम्हारा क्या मोहिमा है भारत का अंदर भारत भारत का अंदर विदेश नहीं गया इधर जो है इधर भिक्का करके पांच भिक्का भी नहीं होता ठाकुर जी का नाम संकीर्तन में पांच हजार लोग प्रसाद पा देखना चाहते हो तो चलो देखा के लाए क्या मोहिमा है सब पैसा लाया बैंक बैंक में जमा करे वही तुम्हारा फांसी का बंदा बन जाएगा देखो वही तुमको मारेगा सोचता बड़ा भाई मोहिमा है तो जो भी है ऐसा जो व्यक्ति देखे जो अधन है उसका पास धन दोलत नहीं है तो उसको छोड़ के चले जाए उसके बाद तो कुछ नहीं है ऐसा है ठाकुर जी बोले सज्जन व्यक्ति जो है इसका प्रसंग आएगा देखो ये प्रसंग आएगा जल्दी जल्दी करो क्योंकि ये प्रसंग बड़ा इंपॉर्टेंट प्रसंग है जो तिदंडी भिक्षोभ का प्रसंग है गुरु ये विचार करते थे बड़ा सुंदर प्रसंग आज इसका प्रसंग बहुत ध्यान से सुनना सायकालीन दुर्व्यों के अभी और देखे का यह जो है सुखदेव गोस्वामी अभी परीक्षित महाराज को समझा रहे हैं कि देखो एक दफे ऐसा हुआ ये जो शकुनी नंदन जो है कौन शकुनी नंदन वो क्या कि तीनों ठाकुर में ब्रह्मा विष्णु महेश इनमें से ब्रिकासुर जिसका नाम शकुनी नंदन पूछे कि तीनों में कौन जल्दी कृपा कर देता है शाप प्रसाद अयोर ऋषा ब्रह्मो विष्णु शिवादयो सद्य शापो प्रसादो अंगो शिव ब्रह्मा न चाच्युत भले <coughs> ये तीनों देवता में कौन सबसे ज्यादा जल्दी प्रसन्न होता है सुखदेव गुस्से मोदे शापो प्रसाद ऋषा ब्रह्म विष्णु शिवादयो सापो प्रसादो अंगो शिवो ब्रह्मा नुतोच इतना जल्दी प्रसन्न नहीं होता क्योंकि प्रसन्न करने का चीज हो तब तो प्रसन्न करे क्योंकि ठाकुर जी तो इस जगत का नहीं है गुनातीत ठाकुर जी तो गुनातीत तो ब्रह्मा और शंकर जो है गुण एक गुणाधीन है तो इसमें गुणाधीन गुनाधीन है गुनाधीन देवता जो है गुनाधीन देवता को शंकर आदि जितना सारे हैं गुनाधीन देवता को गुनाधीन व्यक्ति भजन करे तो हो जाए प्रसन्न लेकिन ठाकुर जी तो गुनाधी जब तक तुम गुनाधीन तो अवस्था में ना पहुंचो तब तक भजन नहीं हो पाएगा ऐसा कारण है इसके बाद सुखदेव गोस्वामी एक उदाहरण दिए देखो, देखो तत्च उदाहरण इतिहासम पुरातनम ब्रिका ब्रिका सुरा गिरीशो वरण दत्ता आपो संकटम तत्च उदाहरण इतिहासम पुरातन एक पुराना इतिहास को हम कह रहे हैं आपको सामने सुखदेव गोष्ठ कह रहे हैं। जो दृष्ट बोले क्या हुआ बोले ब्रिका सुरायो बिकास को गिरीशो गिरीश, शंकर भगवान बरम दत्ता आपो संकटम बर दे खुद समस्या में गिरे थे मेरे कैसा है बोले ब्रिको नामों जो सुर जो है नारद जी को पूछे थे बोले तीनों देवता में ऋषि जी बता दो कौन जल्दी प्रसन्न होए बोले महाराज जल्दी प्रसन्न होने वाला तो एक ही है उसका नाम ही है आशुतोष आशु मतलब जल्दी जो संतोष हो जाए उसका नाम आशुतोष और ठीक है ये जानकारी करके वो जाके केदार केदार बुद्ध केदारनाथ जो है वह जाके भजन शुरू कर अलोकानंदिर में जटा हो गया एकदम बड़ा भजन कर रहे हैं हवन किए उसके बाद क्या की शंकर जी दर्शन नहीं दिए उसके बाद अपना शरीर से ठीक उसका शरीर से जो है मांस जो है काट के हवन दे रहा है सुहा सुहा बोल के तब भी दर्शन नहीं हुआ है वो जो है अलकानंदा उसमें नहाने के बाद ऐसा क्या की अपना अस्त्र गले को गर्दन को काट के हवन में आग में देने के लिए तैयार हुआ तो जब तैयार हुआ ऐसा करके शंकर भगवान आग्नि से उग्नि से प्रको के ए, रुको, रुको रुको रुको रुको क्या कर रही हो क्या कर रही हो क्यों क्यों आपने को है रुक जाओ क्या वर चाहिए बोलो ऐसा की शंकर भगवान जल्दी आसू संतोष है और उसके बाद जो है बोले क्या चाहिए बोले ऐसा है तो जिसका सर पे मैं हाथ रख दू वो मर जाए बोले ऐसा कैसा बर हुआ भाई ये तो जिंदगी में सुना ही नहीं ये कैसा इसमें तुम्हारा क्या मतलब है हाँ मतलब तो यही है गौरी दर गौरी हरण लाल सहा गौरी मेरा हो जाए शंकर को मार डाले बीवी को ले ले हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हो जाए ना गौरी हर <laughs> मैंने लिखा गौरी हर लालसा गौरी को ले लें ये गौड़ी इतना सुंदरी ही उसका पास क्यों रहा हमारे पास है जैसे चंडी चंडीपाट है ना उसमें भी देखो है जो असुर जो है महिषासुर है ओसुर देवी मई देवी मैया को खबर भेजी पत्री देवी को प, पत्रो पत्र का पत्र जो लेके गया वो जो मैसेंजर है दूत है वो देवी का सामने कह रहे असुर जी ने ऐसा भेजा खबर जल्दी आप सरनागत तो हो जाओ ओसूर जी को अपना सामी में वरण कर लो नहीं तो आपका आपका बड़ा बड़ी मुश्किल है देवी बोले हाँ हाँ उसके ही तो वर्ण करेंगे चा। उसके चंडी पाठ में है सब है ऐसा है संवाद आता है बहुत बारी संवाद है इसका बाद बहुत सारे घटना है जो भी है अभी ये जो है बदमाश क्या की बोले जिसका हाथ में हाथ रखूं मर जाए बोले ठीक है जा आशीर्वाद कर दिया आप देने का बर साथ साथ वो शंकर भगवान के पीछे दौड़े कि उसका माथा में हाथ रखे शंकर भाई क्या बात है आफत कहां से आफत आ गया भाई हमारा सर में हाथ रख के हम आशीर्वाद किया शंकर भगवान दौड़ते रहे राम राम राम राम दौड़ते दौड़ते इधर उधर गए कहाँ जाए हाये ठाकुर जी भाई लो अंतिम में ठाकुर जी के सरण के ठाकुर मैं बड़ा मुसीबत में फंसा बचालो आठ ठाकुर जी बोटुक बामन रुक के बीच में रास्ते में आ गया दौड़ रहा था शंकर दौड़ रहा शकुन रुक जा, रुक जा, नहीं दौड़ है, है? रहे हैं अरे टाइम नहीं खराब करोगे क्या है कुछ तो समाधान हम भी बता है बोलो तो सही क्या हुआ हम तो ब्राह्मण है संतोषी ब्राह्मण कुछ समाधान बता दे बोले महाराज क्या कहे दुष्ट है देखो हमको भर दे के भाग रहा है कैसा भर दिया मैं ऐसा भर दिया तुम जानते हो, पागल है शन में रहता है पागल है वो भी कोई उसका बर का कोई ठिकाना है तुम ही उसका पीछे दो तुम ही पागल है वो भी पागल है है तुम्हारा अपना मस्तक नहीं है क्या टेस्ट करके कर देख लो अपने <laughs> उसके बाद शंकुर भगवान को बोले ठाकुर जी ऐसा बर मत दो हैं? बड़ा बारी जल्दी संतुष्ट हो जाते हो ऐसा बर देते हो देखो कैसा हुआ हर समस्या जब आए हमने जब शुरू किया था पहले आने का साथ साथ उस समय एक प्रवचन में एक बात बोला था पहले आज से एक महीना पहले का हमारा याद है शुरू हुआ जब भी आपका किसी का जिंदगी में कोई भी समस्या आए उसमें तो डायरेक्ट ठाकुर जी का शरण में जाना देलूशन कोई समस्या है अपना समाधान करने जाओ तो मुश्किल है आया आश्रम में लेकर अत्याचार कर रहा है, हम जाए उसको मारने वो भी मारे आए पुलिस आएगा क्या अगर कर अपने आप जो कुछ करे उसके बाद धीरे धीरे ठाकुर जी का भरोसा रखो जो होना है ऐसा करके जो है ये सब विकास का प्रणन आता है इसके बाद जो है बहुत सारे प्रसंग है इसका बाद जो है जो वेदोस्तुति का बाद ये सब तो प्रसंग बहुत सारे हैं जो शकुनी नंदन के द्वारा ऐसा इसके बाद भिगु का चिन्ह ऋषि मुनियों ने ऐसा विचार उठाता शिव ब्रह्मा विष्णु और शिव जो है तीनों में कौन दिवता महान है इसका विचार कौन करे तो सब मिलकर भीगु मुनि को लीडर बनाया भीगु मुनि आप विचार करो भीगु मुनि बोले ठीक है अब करके भीगु मुनि इधर उधर भागे, कोयलास में गमन किए कयलास में जाने के बाद शंकर भगवान बोले अरे भैया आया है आओ आओ आए मेरे को मत छोड़ना तुम गंदा हो इतना तुम्हारा कुछ है कोई आचार निष्ठा नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ा मेरे को ऐसा तो भाई है भाई हिसाब से भाई लग तो गुस्सा हो गया तेरी तो बोल के सूल लेके मारने गया वो दो भागे पार्वती उसको रुका दिया तुम्हारा भाई है मारो मत रुको ऐसा करते शंकर भगवान गुस्सा हो गया क्योंकि शंकर भगवान ने ऐसा बोला ब्रह्मा जी का पास गया ब्रह्मा जी के पास जाके ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी के पास कोई दंडवत आदि नहीं किया ब्रह्मा कहा से ऐसा बुद्धि हो गया दंडवत नहीं किया तेरी तो मारे एकदम वो भागा उधर से ब्रह्मा जी भी गुस्सा हो गया अंतिम में जाए भी विष्णु विष्णु लोग अरे आपका कमल कमल नरम नरम चरण है उसका कितना कष्ट लगा मेरा बक्सर कितना कठिन है देखो हाय हाय हाय आओ आओ ओके बैठ आया बैठ के चरण दौरा बहुत सारे स्तुति की इसके बाद जो है जो है ये जो मुनि ऋषि के पास आए आके संवाद दिए तीन देवता का टेस्टिंग परीक्षा कर लिया इसमें से देखा रिजल्ट रिजल्ट जो है ये आज गेजेट निकला है इसमें रिजल्ट निकाला है कि ठाकुर जी सम्रह्म ये जो है ब्रह्मा संकट तीनों में विष्णु सबसे ऊपर है गुनाती क्योंकि उसका गुस्सा ही नहीं हुआ <laughs> ऐसा है बोल के उसके बाद ऋगुप्त भिगु का जो चरण चिन्ह है ठाकुर जी अनंत काल के लिए अपना हृदय में रख लिया भिगुचिन्हू जी हम भिगुलाछन ऐसा मारा था भिगुचिन्ह रख दिया ठाकुर जी चलो ब्राह्मण ठाकुर जी स्थान दिया भिगु चिन्ह को ऐसा भिगू पद को रख दे अनंत काल के लिए जो तो ठाकुर जी के चिन्हने का पहचानने का ये तरीका है जो कोई विष्णु दूध आए ना विष्णु दु भी चाचोतुरु जाए तो लेकिन इसका बक्षस्थल में कभी ऋगु नहीं है कौस्तुमुनि नहीं है अब ऋगु नहीं है इसके द्वारा जाना जाए कि पार्षद है ये ठाकुर जी नहीं है ठीक है अभी दारिका में एक प्रसंग हुआ बहुत जल्दी करें हम दारिका में एक प्रसंग हुआ दारिका में एक प्रसंग हुआ एक प्रसंग है जिस दारिका में एक ब्राह्मण का आवास में जितना बच्चा जन्मा जन्म हो जन्म का साथ साथ ही मर जाता रोज जब भी कोई बच्चा जन्म में मर जाता है वो ब्राह्मण क्या करे वो राज दरबार में आके गाली देना शुरू कर दिया ये राजा जो है वो अधार्मिक है इसीलिए मेरा बच्चा मर जाता है हैं ये राजा ही अधार्मिक है बहुत गाली देता है ये गाली जो है अर्जुन ने उस समय अर्जुन गया था इस समय जो है दारिका पैलाश कंधो पहलाश कंधो जब चर्चा किया था तो बोला था ना ज्युधिष्ठिर महाराज रो रहे हैं अर्जुन नहीं वापस आए ये सब प्रसंग है बहुत सारे प्रसंग है ये अंतिम का प्रसंग है ये जो ये जो अर्जुन आ रहे हैं अंतिम समय और जब किश्नो अंतोधन तब तो आए इधर हैं बहुत दिन रहे उधर और इधर जो है अर्जुन उस समय दारिका में थे मौजूद थे अब बोले ब्राह्मण को बोले ब्राह्मण गाली क्यों दे रहा है बोले क्या करू आरती करू क्या मेरा बच्चा मर जाए जब बेबी बच्चा जन्म हुए मर जाए ये राजा का ही राजा अधार्मिक है भले ऐसा मत बोलो हम रक्षा करें हाँ आया बड़ी रक्षा करने वाला है प्रदुन्न है ये अनिरुद्ध है इतना बड़ा बड़ा सब कोई रक्षा नहीं कर पाया आया अरे मेरा नाम है अर्जुन मैं प्रदुन नहीं हूँ अनिरुद्ध ऐसा करके अहंकार के साथ बात किया मेरा नाम है अर्जुन मैं गंडित धारी हूं मैं रक्षा करी जाओ आपका बच्चा जाओ रक्षा करे ठीक है चलो देखते हैं कैसे रखा करें जाके अर्जुन गया बच्चा जो जन्म होने का जब समय बच्चा पैदा होने का समय अर्जुन जाके तीर लगाकर एकदम एक, एक भूत जगह ने सारा घेर दिया निकालने का कोई रास्ता नहीं है, ऐसा जो कोई आए देखे हम खड़ा है चलो अभी प्रसूति गृह जो है उसका बाहर खड़ा है अर्जुन देखे क्यों कौन आए इसके बाद जो बच्चा जन्म हुआ उसके बाद कुछ ही समय बाद बच्चा मर गया तो ब्राह्मण ने अर्जुन को गाली दिया का यार कहीं का हैं बोला था ना तू रक्षा नहीं कर सके कहा से आया है अर्जुन का माथा नीचा हो गया कैसे संभव है भाई हैं करके माथा नीचा होके कृष्ण के पास गया कृष्ण को खबर चला कि अर्जुन अभी जो प्रतिज्ञा किया था या तो बच्चा को रक्षा करे नहीं तो आग जलाकर शरीर को समाप्त कर दे आग जला रहा है किसने भाग के आए हे क्यों आग जला रहे आपने अपने को आहुत देंगे क्योंकि हमारा प्रतिज्ञा रक्षा है रुको रुको थोड़ा रुको और रुके नहीं नहीं रुके हम तो बोले रुको तो सही बोले रुक के क्या करे आज हमारा ऐसा हुआ बोले चलो मेरा साथ बोल के रथ को बुलाया और चार चार घोड़े हैं घोड़ा लेके पूरा चलना शुरू कर दिया कहा जा रहे हो बोले चलो तो सही चलना शुरू कर दिया लोकालोक पर्वत पार होके महाकालपुर गए वहां जाके भूमा का पास गए जा रहा है अब वहां नील पुरुषर पढ़ने हुआ बाबरे बाब अर्जुन बोले कहां लाया बोले महाकालपुर है भूमा पुरुष, पुरुष कृष्ण का आरती होते आओ आओ जी आओ इसीलिए तो आपको आओ जानते हैं भूमा अर्जुन का सम्मान को बचाने के लिए वो है? है। आके सब पूजन किया बोला आप नर नारायण हो आपका दर्शन के लिए हम लोग ऐसा किए ये बच्चा सब हमारे हमारा ले जाओ सब लेके सबू दे दिया संख्य में बताए आप क्या करे इसके बाद सब अर्जुन का जो आत्मा होती है अपने अपने को जो आत्मा होता करने का जो विचार है ये जो है ये बंद कर दिया क्यों क्या मारे क्यों हो गया छुट्टी हो गया और ब्राह्मणों का लड़का जो है वो हो गया तो ये जो है जो एक बात कहने में भूल गया शायद जो सुभद्रा हरण का प्रसंग है ये बहुत पहले का बात है ये तो हम पीछे आ गए हैं बहुत सुभोद्रा का प्रसंग है अर्जुन क्या की सन्यासी का वेश बनाए और बना के द्वारिका में दंड कमंडल ले, कमंडल लेके घूमने शुरू कर दिए और बलदाव जी महाराज बोले हमारा घर में थोड़ा आओ सन्यासी जी थोड़ा जम थोड़ा भोजन भोजन करो बलदाव जी महाराज बुला के लाए और भोजन करने का टाइम पे जो सुभद्रा देवी है सुभद्रा भोजन परोसने परिवेशन किए वो जानते ही है तो मेरा ही है करने का समय जो है भोजन पानी करने के बाद दान दक्षिणा लेके रथ का बाहर जो खड़ा हुआ था रथ उसमें क्या क्या रथ में उठ के सु को लेके भाग रहा है एकदम रहे बलदाव जी महाराज अरे सन्यासी था अरे मेरा बहन को लेके भाग रहा है तेरी तो बोल के पीछे दुबड़ा तो है मार मार मार, मार बदमाश है कृष्ण भगवान भाई भाई का पाप रुको, रुको रुको रुको नहीं रुके तो मारे बाद में पता चला ये अर्जुन है अर्जुन ले जा रहा है भले मेरा बहन को ले जा रहा है बाद में पता चला देखो ले जा रहा है अभी शनास का व्यस्त बनाया था बहन को ले जा रहा है भले बहन को ले जा रहा है कि तुम्हारा बहन अर्जुन को ले जा देखो तो सही घोड़े का सामने कौन बैठा हुआ है अर्जुन को ले जा रहा है देखो ठीक तो से ले जा रही है रथ तो सुबोद्रा ले जा रही तो किसको मारोगे बोल के शांति करा दिया बाद में पैर बलदीजी बलदाव जी, जी महाराज बड़ा सरल है बलदाजी महाराज इतना सरल है कोई भी बलदाजी महाराज का थोड़ा बहुत भजन करो करके देखो <coughs> हमारा गुरु जी का ऐसा ही आशीर्वाद था जब वृंदावन में मठ में कोई नहीं सब बदमाशी करके भागा बांग्लादेशी चोरी करके ये करके सब भागा तो कोई नहीं था एक हम पूजा करे क्या करे, करे सब से तो उसमें गुरुजी एक जो है वो हमको फोन से आदेश दे जैसे लाठ साहेब है प्रभु आप पूजा करना शुरू कर दो हाँ तुम्हारा कन्ना से हम करेगा क्या गुरुजी को बोलो गुरु बोले तो गुरु मेरे को आदेश दे गुरु बोले बेटा तुम एक काम करो मेरा बात सुन के सब सेवा का साथ दाऊजी का पूजा शुरू कर दो देखोगे कितना कृपा मिलेगा दाऊजी में सिद्ध दाऊजी जो है हम बोले गुरुजी हम तो दाऊजी का मंत्रों नहीं जानते तब तो बहुत दिन पहले का बात है हाँ गुरुजी बोले हम मंत्र बताए थे ना ये मंत्रों से करना अब बोल दिया अब उसी मंत्रों से हम दाऊ का तो सेवा फेवा नहीं जानते थोड़ा बहुत किया है दाऊजी प्रसन्न हो क्या कृपा कर दी और क्या तो दाऊजी का किफा है ऐसा करके गुरुकुल का किफा जो जो प्रसंग है बहुत पहले का प्रसंग है जो ने बता दिया ना सुबोध तो सुबोध जी का साथ अर्जुन का शादी हुआ अर्जुन का उसका ही उसका खानदान में जो लड़का पैदा हुआ था उसका नाम अभिमनु था अभिमनु था ना अभिमनु का जो लड़का है वो है ये हमारा परीक्षित महाराज जो उत्तरा गर्भ में थे अब तो उसको मार दिया गया सारे मिलकर इच्छा करके वो इतना वीर था अभिमनु किसी की हिम्मत नहीं उसको मारे अन्याय अन्याय करके अन्याय करके उसको घेर के मार डाला अन्याय किया चारों से घेर डाला और मारा उसको नहीं तो अभिमनु को मारने का कोई नहीं था ऐसा पवार जो भी है अभी जो प्रसंग है वो अर्जुन का ही प्रसंग पहले का प्रसंग है अभी जो प्रसंग आ रहा है बहुत बात का प्रसंग है हमने तो आगे पढ़े थोड़ा हो गया क्षमा कर देना अभी जो है जो, जो है जोदुवंशी का अंदर जो है अभी भगवान श्री कृष्ण ने सोचे कि अभी हमारा जो खानदान है खानदान को ऊपर ले जाना है खानदान को हम नहीं रखें क्योंकि काम हमारा पूरा हो गया ब्रह्मा आदि सब आगे सुती गए ठाकुर जी आपका तो जाने का टाइम हो गया चलो कितना दिन यहा आओगे बोला हाँ हाँ हो गया रुको थोड़ा दिन बस काव है हमारा जो खानदान है वो खानदान को हम ही को ही ले जाना है ना कौन ले जाएगा फिर जोदूकुल को नाश करे ऐसा कोई नहीं है जोदूकुल हमारा है हम भी नाश करे ऐसा करके ठाकुर जी ने लीला रचाए कैसा लीला बोले उस समय ऐसा हुआ कि वो जो दारिका मंडल में द्वारिका में दारिका उसमें अमंगल छा गए चारों ओर से अमंगल अब चारों ओर दिखाई पड़ता है कैसा कैसा है क्यों ऐसा हो रहा है बाद में सारे मिलकर चर्चा किया कि चलो प्रवास खंड में हम लोग जाए जाके सब उधर आदि कर हवन करे अच्छा होगा बड़ा अमंगल छा रहा है अमंगल कैसे हुआ इसका भी प्रसंग है बोले जदुवंशी जितना सारे बालक है शे बालक जो है बालक खेल कूद करते करते काकी भले घूमते घूमते खेलते खेलते उद्यान में गए दारिका का शहर का जो बाहर जो उद्यान है दारिका अंदर में ही है उधर थोड़ा बा चारों उद्यान है उद्यान उद्यान में जाके देखे जितना सारे मनी ऋषि है सब मनीष का झुंडू बैठा हुआ है उधर और जाके देखे महा महा महा सब ऋषि मुनि सब है तेजियान और शाम्बो को क्या शाम्बो बड़ा सुंदर क्या पेट में काफड़ लटका दिया करके बोले रिसीवर रिसीवर इसका लड़का हो कि लड़की हो ऐसे बताओ ये संतान होने वाला है हैं ऐसा करके और ऋषियों का बड़ा गुस्सा तेरी हैं? तो हैं लड़का हो कि के तो दिव्यो ऋषि है दर्शन है जा इसका इसका गर्भ में कुलनाशक मुसल होगा जा गाली दे दिया कुलनाशक मुसल होगा जा मजा करने आया है जब भी बोला संभोधे के अरे पीठ का अंदर एक लोह भगवान डर के मारे एकदम सुधर्म सभा में गया राजन राजन ऐसा हुआ है हम लोग खेलकूद कर तो उसमें ऐसा हुआ उद्धव जी है कृष्ण है सारे अरी ऐसा मजा किया ऐसे तो करवाया कृष्ण इच्छा करके बोले महाराज ऐसा सांप लगा कि कुलोनाशक मुसल है इसका गर्भ में बाद में देखा कुलोनाशक नासक मुसल प्रसव किया कौन ई शामो भले ऐसा करो एक कुलोनाशक नाशक मुसल बोला है कुछ नहीं होगा छोड़ो इसको इसको एक काम करो सारे मिलके जाओ आप समुंदर का समुंदर का किनारे जाओ इसको घिसो घीसते रहो घींचते रहो घीसते रहो घीसते घिसते घिस इसको पानी बनकर तब तो हो गया और यही एक बात है घिसो चलो आ जाके सब जाके घिसा जैसे हमारा अभी चंदन आता है ना किसी को बोलो चंदन घिसो मिसीसा नहीं जाए इतना कष्ट है जिबाँ, जिबाँ। जिबाँ। चंदन नहीं घिस सकता आधा घंटा बोलो हमसे होगा नहीं वो प्रभु को लगा दो हम हमसे होगा ना हमारा कष्ट है चंदन घुसना संभव नहीं है लोहा कैसे घिससे और लोहा को घिसना शुरू कर दिया पत्थर के साथ घिसते घिसते चंदन पानी बना दिया एकदम है लोहा को लोहा का एकदम चंदन बना दिया बना के समुन्द्र में फेंक दिया बोले इतना छोटा है ये क्या हुआ ये क्या हमारा इतना बड़ा खानदान है इतना छोटा तो, टुकड़ा तो तो तो तो तो है अभी इसको फेंक दे कुछ नहीं होगा और उसको फेंक दिया एक बड़े है मगर ने निकल लिया और कुरु किसी मछुआरे ने उसको पकड़ा और ने और मां को काट रहा था उस समय एक जड़ा जोड़ा नमक मछली का पे क्या निकला रहे बोले का सुंदर पात है तेरा कोई काम का नहीं हमको दे दे <coughs> हम शिकारी क्या काम का है ले वो लेके गया उसको का ऐसा ऐसा करके फला बनाया और फला दे अंतिम समय जो है सायकाल चर्चा करे किस कैसे अंतर्धन लीला किया सनातन गोस्वामी तो के चैतन को सिद्धांत क्या बताया इसका बारे में सायंकालीन फला को क्या किया था इसमोशाप आदि वास्तविक प्रवेश कर चुका ऑलरेडी जो भी है इसमें सारे जो खानदान को बोला ये सारे ऐसा करो आज से सात दिन का अंदर जो द्वारका है पानी के अंदर जाए सारे चलो दूसरा जगह चले चलो चले चलो दूसरा जगह प्रवास में गया उधर जाके क्या क्या हुआ नहीं हुआ ये सब हम प्रसंग हम चर्चा करेंगे में मृतो सुनवंति दी वोष्णवी वेदी संग पद क्रमोपनिषदी गायंति यम सामगा गैनावस्थित तदगति न मनसा योगिना यम न विदु सुरा सुरगणा देवायुतास्म नम वाँछकलपुत की बासी पतिता पतितानं पॉवन भो वैष्णव्यो नमो नम